ोकोत्तरम ये स्मृदम ज्ञान विज्ञे सदा बुद्धिदम सुशक्ति का वर्णन करते हैं लोक लौकिकम जागृत का नाम रख दिया शुद्ध लौकिकम शुभ का नाम दा अब लोकोत्तरम इस शक्ति का नाम पूर्ण रूप लौकिक वो है जिसमें ज्ञान और विषय दोनों ही अनुभव में आ रहा है विषय भी है और उसका ज्ञान भी और शुद्ध लौकिक वो है पहले के कुछ मन की कमी है स्थूलता नहीं रह गया स्थूल विषय नहीं है केवल ज्ञान ही ज्ञान रह गया ऐसे उसका नाम शुद्ध लौकिक अब यहाँ पर न तो विषय विषय है न विषय का ज्ञान है, दोनों ही नहीं रह गए ऐसे लोकोत्तर नाम लोक कहते अशोभ लोक कहा लोक कहते अनोक कहा दोनों ही लोग विषय का भी लोक है ज्ञान का भी लोक कहते ज्ञाते अन्य लोक ज्ञान विद्य लोग लो पहले में आप करोगे कर्ण विपत्ति पूरक तो ज्ञान का साधन भी चला जाएगा भाव करो, ज्ञान पर कर्म विपत्ति कर दोगे तो विषय परक चला जाएगा लोक क्या असौ के भी हो गया कर्मणी विपत्ति लोग भाव वित्पत्ति लोग कहते अन्य लोग कहा कर्ण विपत्ति अनना और कुछ नहीं लगा केवल लोक के लो भाव वित्पत्ति कर दिया लोकमे ज्ञानम लोक क्यों अन्य लोकम ज्ञान साधन इंद्रिया नहीं असोभ कर्मनी उत्पत्ति कर दिया आपने उसका अर्थ हो गया विषय है इसलिए लौकिक शुद्ध लौकिक इस ही नाम कर क्योंकि सब विषय का ज्ञान है विषय है विषय ज्ञान भी है तो पूर्ण रूप में हो गया और विषय रूप पदार्थ को छोड़कर केवल ज्ञान रह गया इसका नाम शुद्ध लौकिक हो गया अब न ज्ञान है न विषय है दोनों ही नहीं रह गया इस का नाम अवस्तु अनुपलमचा वस्तु भी नहीं घटपटाई अनुपलम च अनुपलम बंचा घटक ज्ञान ज्ञान वाली ज्ञान भी नहीं है इसलिए इसका नाम लोकोत्तर हो गया विषय रहते हैं विषयों को पार कर दिया विषयों का अतिक्रमण करके जो रह रहा है उसका नाम लोकोत्तरम स्थूल सूक्ष्म किसी प्रकार के विषय भूत नहीं रह गया इंद्रिया जन्य स्थलार्थन तो भी नहीं है यहाँ पर यह वासना तो जो सूक्ष्म विषय को लेकर के होने वाला सूक्ष्म भी नहीं है यहाँ पर अतव विज्ञान शून्य होने से विशिष्ट विज्ञान शून्य जितने विशिष्ट विज्ञान होते रहे हैं जागरूक स्वप्न में तार विशिष्ट विज्ञान शून्य होने जिसका नाम अनुपल्बन कर दिया ज्ञान तो है हम अस्मी ज्ञान तो है उस समय में भी आम से अहम सुगम आपको स्मृति कर रहे हो कि वो अनुभव तो है आपको लेकिन वो अनुभव भी उस समय प्रतीत नहीं होता अनुपल्बमोर मत स्मृत इस प्रकार आता है तीन चीज जाना है दो चीज को तो एक डाल दो ज्ञान प्रत्यक्ष आपका जो जागृत है स्वप्न है सुशुक्ति ये तीनों कैसा है तीन अंकित्री रूपा है और है। तीसरे अवस्था में प्राधान्य केवल से शुद्ध है इसलिए वो, वो तुरी कौन है उसका नाम है। वो को कह रहे हैं विज्ञानी है वो अद्वैत है आगे अगला श्लोक में किसी गज्ञ का सुपरण करने जा रहे हैं वह जन्म आया तत्व इसका निरूपण किया है बुद्ध ही के द्वारा इस प्रकार सदा प्रकृति सदा ही अवस्थात्र रूप ज्ञान गो और इन अवस्थात्र से अतीत जो विज्ञेय रूप आत्मा का बारे में ही सर्वत्र कथन किया गया है निरूपण किया गया है प्रकृतितम अवस्त अनु परम भंशा मैंने ग्राह्य ग्रहण और साह का दिया ग्राह्य और ग्रहण से रहित है विषय और ज्ञान स्वयं साधन भी आ गया उसमें साधन भी आ गया विषय भी नहीं ज्ञान भी नहीं इन दोनों का संबंध संबंधात्मक जो साधन है ज्ञान का वो भी नहीं रह गया ग्राय ग्रहण जो है समापत्ति नहीं रह गई इतना लोकोत्तरम इसलिए इसका नाम लोकोत्तर रख दिया गया अतव लोकातीतम इत्य विषयातीतम ज्ञानातीतम विशिष्ट ज्ञानातीतम विषयातीत लोकोत्तर उत्तरम शब्द अतीत अतिक्रमण करके रह गया विषय और विषय ज्ञान को अतिक्रमण करके रहने का नाम लोकोत्तर अतोका ग्राय ग्रहण विषय लोकहा स्पष्ट कर दिया जो ग्राय ग्रहण है विषय उसी को हम क्या कहते हैं लोक ग्राही रूपा या ग्रहण रूपा कोई भी पदार्थ हो उन सब को हम लोक शब्द कहेंगे इसी वित्पत्ति के आधार पर लोक्यते असो लोकते अनिना लोक्य ते लोक, लोक, लोक लोका। इन तीन वित्पत्तियों के आधार पर ग्रहण सब प्रकार के उसके साधन उसको हम क्या कहते हैं लोक और विषय ज्ञान करने वाला साधन भी नहीं रह गया मनी इंद्रिया हो ल, या व्याप्ति हो वार्तापत्ति के लिए सब के लिए अलग अलग है ना करण सब के करण अलग अलग है और कर्ण रूप आसारण कारण प्रति साधन प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति कर्ण कौन है इंद्रिया अनुमिति ज्ञान के प्रति कारण कौन है व्यक्ति कुछ लोग परामर्श मानते हैं दो मत अलग है और उपमित ज्ञान के प्रति सादृश्य ज्ञान कारण है अतिदेशन करके कुछ लोगों का मत है और शादी ज्ञान के प्रति शक्ति ही मुख्य कारण है पदगत शक्ति और अर्थाति के प्रति अतिदेश वाक्य के, के प्रति पालंभ जो करते हो यदि उपलब्धिता कर जो पालं ही जो है ना वास्तव में वहाँ कर्ण बनता है ये छह प्रकार के करणों में से कोई कर्ण भी वहाँ नहीं होता, नहीं तो कोई ना कोई ज्ञान वहाँ पैदा हो जाता है आपको मालूम होना चाहिए कोई करण भी नहीं है सदात तो सर्वृति बिजंप सुषुप्त इसलिए सकल प्रवृत्ति का बीज स्वरूप है सुषिप्त कार्यान्न के कार्य तो के तौर अनुमान कर दिया सुषिप्त क्या है जागृत और सप्राप्त तो कार्य जो प्रवृत्ति है उसका बीज रूप है वही से निकला अंकुर सुशुप्ति से ही आदमी निकलता है बाहर तो वो स्वप्न और जागृत में चला जाता है सुषुप्ति बीज के समान स्वप्न अंकुर के समान और जागृत पल्लवित वृक्ष के समान इस कार्य के आज अनुमान करना हो, हूँ प्रवृत्तियों का बीज वासनामय रूपया से विशिष्ट होकर सुशुप्ति होता है स्मृतम ऐसा जो है शास्त्र कारों ने स्मृत उपदिष्ट शास्त्रों ने ऐसे कथन के स्मरण करके कहा है सोपायम पायम कैसे कहा सोपायम कहा है उपाय सहित कहा श्रवणादि साधन सहित कहा श्रवण मन ध्यान रूपी साधन के सहित कथन किया है परमार्थ तत्व लौकिकम शुदलौकिकम लोक मैंने ये ज्ञान सो पाये परमार्थत्म तो तो स्मृतम के साथ अन्य कर दो सारी चीज सो पाये परमार्थत्म तो तो स्मृतम यहाँ समाप्त होना तो चाहिए यहाँ विश्राम भी नहीं दिए हैं यहाँ एक विश्राम दे दो परमार्थ तत्व तो तो तो तो के बाद में विश्राम दे दीजिए पूर्वार्ध का व्याख्या समाप्त हो गया अब उत्तरार्ध की व्याख्या आरम्भ करने जा रहे हैं ज्ञानम ज्ञ विम ज्ञान का करने जा रहे हैं ज्ञान क्या चीज है क्या चीज है वो बताने जा रहे हैं लौकिकम शुद्धलौकिकम लो और लोकोत्र यही जागृता आदि क्रमेण ये ज्ञान ज्ञाते जिन जिन विशिष्ट ज्ञानों के द्वारा इन तीन अवस्थाओं को जानी जाती है उन सारी अवस्थाओं का ज्ञान को ज्ञानम एक शब्द ग्रहण कर लिया तम ये ज्ञान ज्ञान तेयम एता नहीं हो त्रीणी इन्हीं तीनों में विद्यमान सा विषय वही नहीं इन तीन अवस्था जागरूक सब्र शिक्षित अवस्था में जो जो आप अनुभव कर रहे हो वही तीन अवस्था विद्यमान पदार्थों को, को दिया गया अनुपत्य है क्यूँकी इन तीन अवस्था विद्यमान पदार्थों के अलावा अन्य किसी साधन से कोई अन्य कोई नी पदार्थ पदार्थ अनुभव में आता ही नहीं अनुपत्य है सर्वप्रावाद का कल्पित वस्तु अत्र क्यूंकि सकल जो बड़े बड़े विद्वानों के तरफ परिकल्पित अनेक दर्शनों के द्वारा कथित विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ है वह सकल पदार्थ सकल वस्तु इन तीन अवस्थाओं के अंतर्भूत है इन तीन अवस्थाओं के बाहर कुछ भी नहीं इन अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलेगा कोई भी दर्शन ढूंढोगे उन दर्शनों में कथित जितने के अवस्था तरह के अंतर्भूत ही है इन विषयों से अतिरिक्त कोई विषय नहीं हो सकता विज्ञम की व्याख्या क्या है वो विज्ञम परमार्थ सत्यम तो व्याख्याम परमार सत्य में परमार सत्यत्व आदि का अभाव है अवस्थात्र के अंदर क्या है परमार्थ सत्यत्व आदि का अभाव है इसलिए जो है से जो अतिरिक्त होगा वो ही पारमार्थिक होगा इसलिए जो विज्ञा ही है अवस्था क्या है ज्ञान और ज्ञान इसलिए अवस्थात्र कौन होगा वो विज्ञा वह तुरी नाम से प्रसिद्ध है अद्वैत अजम तत्व इतना वही अद्वैत है वही अज है वही आत्म है सदा सर्वदा एक लौकिकादि विज्ञान तम बुद्धि परमार्थ दर्शी भी ब्रह्मविधि प्रकृति तम इस प्रकार से सदाई समस्त शास्त्रों में आप कहीं भी कुछ भी पढ़ेंगे कोई भी प्राण उराण कुछ भी पढ़ो सभी में इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा यदि विद्वान के द्वारा लिखा हुआ है तो वहां पर यही मिलना है और, और विद्वान के लिखा हुआ जो कथा कहानिया का, काव्य वगैरह होते हैं उनमें तो सब नहीं मिलेगा। उन में तो उनमें जब सात बातें मिलेगी वो मर गया है जिंदा हो गया हीरोन है यही सब मिलेगा वहाँ फास्त कहानी मिलेगी चेज बुक्स होते है, है, है न तो उनमें क्या है उसको पढ़ के टाइम बर्बाद करना है कुछ नहीं अज्ञान काल में स्वयं भी पढ़े है ऐसी बात नहीं है सब जानते हैं उसमें क्या है और इसमें क्या है एक समय था अंग्रेजी आ लेकिन इतना जरूरी उससे अंग्रेजी बोलने बहुत माहिर हो जाओ उन पुस्तकों को पढ़ने से इतना अंग्रेजी का ज्ञान हो जाएगा ऐसी ऐसी शब्दावली मिल जाएगी उसके अंदर आपका मस्तिष्क शब्द कोश की अभिवृद्धि होती है कोई संशय नहीं इसलिए यहाँ पर भी शास्त्र में क्या है जो संस्कृत की धारा प्रवाह बोलने के लिए कर साहित्यपूर्ण साहित्य पढ़े बिना आपको धारा प्रभाव बोल नहीं पावरिक भाषा साहित्य में आपको सारी भाषा नार्तालाप सब कुछ है उसके सब चीज मिल जाती है इतनी शब्दावली मिलेगी बस पूछो ही नहीं, नहीं, को तो लेकर अलग प्रकार के अलग अलग रस को प्रतिपादन करने के लिए अलग भाव को उत्थापन करने के लिए संदीपन करने के लिए अलग अलग शब्दावली प्रयोगता है इसे शब्द आपका बढ़ता है यह कुछ नहीं मिला आपको अजम अनितम नित्यम आत्मा यही सो मिलेगा और क्या मिलेगा यार वेलात बढ़ते रहोगे तो यही मिलना है और कोई शब्दवाली मिलेगी नहीं और इन शब्दों के लिए व्यवहार क्या करोगे यदि व्यवहार में तो आप आइए जाइए खाइये पीछे कहा इसमें मिलेगा ये सब तो देखना पड़ेगा साहित्य में फिर व्यवहारिक संस्कृत भाषा के लिए साहित्य जरूरी है और शास्त्रीय वेलात भाषा ही बोल बोलनी है जिंदगी और किसी का चिंता मन करना तो उसे पढ़ना ही नहीं चाहिए तो जिसको दुनिया में कुछ बोल बाल करके दुखा करके दुनिया को प्रभावित करना है उसको वो सब जरूरी है। मोक्ष के लिए कोई जरूरत नहीं मोक्ष को बस वेदांत रखना है और कोई काम नहीं ये शब्द को रटते रहे इन्हीं का चिंतन करते रहे मनन करते रहे निज्ञासन हो जाए बस तो और कुछ नहीं तो कहते सदा इसलिए विद्वान लोगों ने क्या कहना है सर्वदा एकदेव लौकिक आदि लौकिक से शुद्ध लौकिक और लोकोत्तर इनको लेना विचार सुज्ञ पर्यत अर्थात ब्रह्म तत्व पर्यत को ही बुद्ध ही दर्शी परमार्गदर्शी दर्शी जो बुद्ध है विद्यमान लोग हैं ब्रह्मविद्ता लोग हैं उन लोगों के द्वारा कथन किया जाता है सदा और अन्य कोई विचार कथन करते ही नहीं है इसलिए सभी शास्त्रों में जो भी आप पढ़ोगे तो इसी की ओर जाना पड़ेगा कहीं आपको जागृत की व्याख्या मिलेगी कहीं स्वप्न की व्याख्या मिलेगी कहीं जो है शिप्त की व्याख्या मिल रहा है कहीं एकदम तुरी का व्याख्या मिलेगा इसे सारी कथाओं को तत्पर घटानी पड़ेगी क्रमसी कैसा आपको परमार्ग की ओर ले जा रहे हैं कथा कहानियों के द्वारा जितने भी पुराणे जितने भी इतिहास ग्रंथ हैं, सब में शास्त्री जो सम्मत जो है विद्वान जिस व्याख्या व्यासादी के तो कोई संशय नहीं है वहां पर यही चार की चर्चा है। चार का मतलब प्रक्रिया अलग अलग होगी कहीं पंचकोशा को विवेक को, को समझा रहे हैं कथाओं के माध्यम से कहीं मोक्ष का लक्षण बता रहे हैं क्या होता है अधिकारी का स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं तो कथाओं रहस्य को इसलिए समझना बहुत जरूरी होता है और बताया कि मैं देवी भाग में तो बहुत स्पष्ट शुरू में कह दिया कि पुराण क्यों बनाया व्यास जी ने पूछा गया आपने सारा वेद दे दिया उसे सारा वेदांत भरा हुआ है और क्या चाहिए क्या क्या करें ऐसे बहुत है दुनिया में जो वेद वेदांत के अधिकारी नहीं जैसे स्त्री सबसे बड़ी का सूत्र नंबर दो स्त्री शूत्रों को तो बिल्कुल निषेध कर दिया ना वेद को और कर्म के अधिकारी कौन नहीं है जी विकलांग विकलांगे जितने ढंग से दरिद्र कर्म है कर्मकांड क्या करेगा अभी चाहिए उतरा सामान चाहिए सब कहा से लाएगा और अंत में गाँव को खिलाओ पिलाओ भोजन पानी सेवा सब कर... कहां से लाएगा कहा गरीब ब्राह्मण है गरीब क्षेत्र गरीब वैश्य वो तो कर्म कर नहीं पाएगा चाहता तो नित्य संज्ञा कर ले यही बहुत है उसके लिए उसके लिए भी पुलिस उधर सब वॉकिंग करते करते रास्ते से चोरी करके लाते हैं अब ऐसी स्थिति वाले कहा जाए वेदांत के लिए कर्म फल का प्राप्ति करना तो कैसे प्राप्त करें उपासना फल कैसे प्राप्त करें उसके उसकी तुम भागवत सुनो वह अपना आध्या रामायण पढ़ो ये पढ़ो पढ़ो तुन पुरानी से जुड़ा जो अनधिकारी है अथवा असमर्थ है उनके लिए उसमें भी यही सब भरा है कर्म उपासना ज्ञान ही भरा है जो वेदों में आपको मिलता प्रकृति ज्ञान चत्रविधे ज्ञे क्रमेण विदिते स्वयं सर्वोच्चता ही सर्वती है महा ज्ञान चतुर्विधे ज्ञे चतुर्विधे क्रमेण विदिते क्रम से आपने विवेक कर लिया आ रहे जागृत है ये स्वप्न है ये शुक्ति है ये तीनों ही परमार्थनीय है इन तीनों का ज्ञान इन तीनों अवस्थाओं में जो यही है ये सब आप अपार्थिक है ऐसा स्वयं आपने विदिते स्वयं आपने अच्छी तरह से जान लिया और क्या जाह अस्मिन शरीर स्थित आएगा इसी शरीर में स्थिति रहते हुए सर्वज्ञता सर्वत सर्वज्ञता महान ऐसे महान विवेकी पुरुष महान बुद्धिमान विद्वान पुरुष के अंदर सर्वत्र सभी विषयों में सभी कालों में सभी देशों में सगल विषय का ज्ञान उसका पूर्ण रूप में स्वयं प्राप्त हो जाता उसके सिद्ध हो जाता है, उसके लिए कोई प्रयास अतिरिक्त उसको करना नहीं पड़ता भाषिकार लौकिके चा लौकिक आदि विषय ज्ञाने चा ज्ञाने लौकिक आदि विषय ज्ञा लौकिकाद त्रिविदे लौकिक आदि त्रिविध में विद्यमान जो ये और ज्ञान दोनों का विश्राम बीच में नहीं होना चाहिए कहीं ज्यादा डाल देते फालतू ज्ञान ये चा और लौकिकारी विषय सीधे वहां तक चना है उसी को लौकिकाद्रिविधेलौकिकारी त्रिविध है लौकिक शुद्ध लौकिक और लोकोत्तर त्रिविध ज्ञान त्रिविध विषय विशिष्ट त्रिविध प्रकार की अवस्थाएं उसमें विद्यमान सारे तत्व को क्रमेण विदिते क्रमेण विदिते की व्यक्ति क्रमेण कैसे जान रहा है पूर्वम लौकिकम स्थलम ये वो जान रहा सबसे पहले हम जहाँ रह रहे हैं वह लौकिक है स्थूल विषयों को ज्ञान करने वाला जागृत है फिर हम देख रहे हैं तद अभावे स्थूल विषयों के रहित पश्चात उस जागृत के उत्तर काल में जैसे सोने जाते तब शुद्धम लौकिकम मे स्वप्न जैसे की सूक्ष्म विषय है सूक्ष्म मतलब ज्ञान आकार विषय है, है। अतिरिक्त को स्थूल विषय ज्ञानाकर वृत्ति से भिन्न विषय की कोई अपने स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है ऐसा जो है आपका स्वप्न आ गया उपच्चात तो जागृत काल में हो रहा है तार ज्ञानकार वृत्ति विशिष्ट विषय ज्ञान भी नहीं है वासना नहीं विषय आकार ज्ञान भी नहीं हुआ स्वप्न भी नहीं करने का मतलब तब लोकोत्तर तब सुशुप्ति होती है स्थानत्रे अभावेन अभाव इस प्रकार से क्रम से स्थान को जाना और अंत में अभाव को भी ग्रहण कर लिया परमार्थ सत्ये अभाव का निश्चय कर लिया पारमार्थ सत्य तत्व शुद्धात्तम ये तीनों अवस्थाएं नहीं परमार्थ सत्य त्रीय जय अभय विदे तुरी अद्वैत अज अभय पदार्थ को जब जान लेता है वो कर लेता है तब क्या होगा स्वमेव आत्मस्वरूप वह आत्मस्वरूप को ही प्राप्त कर गया अतः सर्वज्ञता सर्वज्ञ सर्व ज्ञित सर्वज्ञ तद भाव है तो सर्वज्ञता वह सर्वरूप हो जाएगा और ज्ञान रूप भी रहेगा सर्वासन सर्व पश्य अत सर्वज्ञो भवती शद बहुत सुंदर कहा था ना वो सर्वासन सर्वम पश्च्य सर्वाभिन हो गया स्वरूप ही हो गया आत्मा में सब कल्पित है इसलिए आत्मा से अभिन्न सर्व है और आत्मा से अभिन्न सर्व को अंदर वृष्टि रूप में प्रवेश वही किया होगा अतः सर्वम पश्चिम सर्व सर्वज्ञ तत्व सर्वज्ञता यह कब होगा मरने के बाद होता होगा मरने के बाद सर्वज्ञ हो जाते होंगे अब यहाँ कैसे हो जाएगी शरीर में रहते हुए कहते नहीं नहीं ऐसा मत सोचो यह अस्मिन लोग इसी शरीर में स्थित रह करके ही उसको सब ज्ञान हो जाता है भगवती ऐसा सर्वज्ञता उसके अंदर हो जाती है स्वयं ही किसको महान महाबुद्धे है महान विद्वानों में ऐसा सर्वलोकाश वस्तु विषय बुद्धि क्योंकि सर्वलोक अभ्यस्त वस्तु समूह जितना भी है जैसे चित्र में विद्यमान समस्त पट में विद्यमान समस्त चित्र पट सभी सा पट उन सारे चित्रों से भिन्न है सभी चित्रों में पट अनुत है भले सभी चित्र पट में अनुचित नहीं है लेकिन पट सभी चित्रों में अनुचित चित्र क्या है पट को एक देश में रह रहा है ना पूरा पट में जोड़ी व्याप्त हो रहा है सारे चित्र मिलाकर के पूरे पट को व्याप्त नहीं कर सकती ऐसे भी बीच बीच खाली होगा नहीं तो सारे चित्र कैसे जुट जाएगा? पहले गैप बना बनाना ही पड़ेगा ये पुरुष और तरह तो से पता चलेगा अलग अलग करोगे ना बीचों कुछ खाली छोड़ोगे पेड़ है पता कैसे चले जाएंगे तो पत्ता होगा डाली होगा दोनों में गैप रहेगा ना थोड़ा वहां पर क्या है केवल पटे ऐसे विचित्र चित्र आप देखेंगे उनका सर जब जाओगे वह चित्र आप देखोगे ना लगेगा बहुत बड़ा पेड़ है ऐसा वैसा सब कुछ दिखेगा लेकिन असलियत में उसके अंदर दो ऋषि गाय उसको जो जान सकता है उसे लिखा नहीं चाहिए इसे जो ऋषि और गाय को पहचानता है उसी उसे तो भी ऋषि नहीं, है। है। नहीं गाय नहीं गा। तो है आप चित्रों के बीच को देखेगा ना ऋषि का चेहरा बनेगा तो गैप है ना वो चित्रों का वो ऐसे बना हुआ एकदम ऋषि बन जाता है उस गैप पर आपको ध्यान देना पड़ेगा वो ज्ञाप कैसा है वो लेकिन अब उस गैप में रंग भर दो, वो भी ऋषि हो जाएगा ना होगा ऋषि गाय भी ऐसी ही बनेंगी केवल गैप गैप, गैप, पेड़ पौधा फूल ऐसा बना दिया अभी बीच गाय सा बंद हो गया उसे कोई रंग डाला हुआ नहीं केवल पठ ना प्रतिबोध विविध मतलब जो हिस्सा को पकड़ सकता है वही बुद्धिमान है उसी के आगर पर चित्र बना हुआ है को समझाने का जिन चित्रों के बीच वगैरह सभी का वृत्ति क्या है सीधे चित्रों में चला जाता है चित्रों में ढूंढ ऋषि गाय मिलेगा ही नहीं पर चित्र रही तो चित्र रहित प्रदेश ही ऋषि है चित्र रहित तो प्रदेश गो आकार में, उसी प्रकार यहाँ पर भी है इसलिए कहते हैं कि वो कैसा है सर्वलोक का दिया अध्यस्त सुजात, इसलिए आत्मा समस्त चित्र जैसा पट में व्याप्त नहीं किन्तु तो पथ समस्त चित्रों में व्याप्त उसी प्रकार ये अवस्था तय पूरे आत्मा में व्याप्त नहीं है एनात्मन अवस्था त्रय में व्याप्त है, और इस बार समस्त जगत में व्याप्त है सकल वस्तुओं में व्याप्त है, और सकल वस्तु बने आत्मा के एक देश में है एना आत्मा तो सकल वस्तु में व्याप्त होने के नाते आप जब आत्मस्वरूप स्थित होकर के देखोगे तो आपका संबंध सबके साथ हो है जैसे पट का संबंध समस्त चित्र के साथ है जैसे आपके अपने आत्मस्वरूप है ना आपका संबंध भी समस्त जगत के साथ हो जाता है सर्वरूप हो जाते हैं इसे कहते हैं सर्वलोकाश वस्तु बुद्धि समस्त को जानता है योगी टीका में जब स्पष्ट कहते हैं वो तो ज्ञान हो तो महाभुद्ध हेतु महावोक क्यों ज्ञान वो यथोक्तम ज्ञान कदाचित भवद्यप केवल ज्ञानवान पुरुष होता है ना वो क्या है उसको यथोक्त ज्ञान कदाचित होता है सदा सर्व ज्ञान उसका टिकता नहीं कालांतरे अभिभूतम कालांतरे में क्या होता है अभिभूत हो जाता है असंकल्प उसके संकल्प बहिर्भूत हो जाता, जाते करने की चेष्टा भी करते स्मृति तक तो कर नहीं हो पाती ऐसी स्थिति साधारण ज्ञानी का बात लेकिन जो स्वरूप ज्ञान पहुंच गया परमार्थ तत्व को जो जान लिया अनुभव कर लिया उसमें ऐसा नहीं इसलिए कैसा हो सर्वभ इस प्रकार का ज्ञानवान विद्वान है वो तुरंव आत्व न जानता एवं तुरु को आत्म रूप में न जानता हुआ अनुभव क्या हुआ जो पुरुष है वह सर्वत्र मैंने सभी काल में सभी देश में सर्वदा भी कह दिया सर्वत्र हो गया सर्वस्वी और सर्वदा में सर्वस्विन काले क्या बार बार करते रहेगा ज्ञान आत्मज्ञान कहीं नहीं, नहीं, नहीं। स्वरूप एक बार स्वरूप को जान ले सक्रत विभाग पहले बोल चुका एक बार प्रकाशन कर लिया अपने स्वरूप का जो अनावरण हो गया बारम्बार अनावरण करने कोई जरूरत नहीं स्वरूप का विचार नहीं हो सकता है विचार कहीं भी नहीं है इसी प्रकार इस जगत के विषयों का परस्पर व्यविचार हो सकता है इतने विशेष ज्ञानों से विशेष जब पुरुष के अंदर भी तथा ज्ञान का व्यविचार हो सकता है लेकिन जो स्वरूप ज्ञान स्तर हो गया किसी भी चीज के विचार नहीं हो सकती क्योंकि स्वरूप ज्ञान एक बार जब प्रकाशित हो गया वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है अत स्वरूप में कभी विचार नहीं होता अतः सर्वदा सर्वत्र वह नित्य ज्ञानवान होकर रहता है नहीं परमार्थ जो ज्ञानोभि परमार्थ व्यक्ता का अपने होता ज्ञान का उत्पत्ति और लय कभी नहीं होता का एक बार स्वर्प्ञान हो जाए बस हो गया होना क्या वस तो वस्तु नहीं वो आवरण भंग हुआ है स्वर्ग ज्ञान को उत्पन्न नहीं होता ये उत्पन्न होने वाला वस्तु तो है तो निश्चित नाश भी हो जाए पर मुक्ति नहीं है मोक्ष नहीं माना जा सकता इसे कहते परमार्थ विदो ज्ञानोद भवा अभिभव नस्त प्रावा हाँ। जैसे अन्य मतावलबियों का ज्ञान है ना जो उत्पन्न है का आय नया किया है, है नहीं सरकार केवर में क्या बोलते क्षण त्यक् गय दिन त्रचं व्याकरण तभी कर एक क्षण भी आप सम्यक चिंतन धारा तोड़ दिया न्याय हाथ से निकल गया ये बहुत इधर उधर लंबी ना सुनते भूल जाओगे तो तो जाओ इसने कहते हरि मूर्खम ग्रामे दिन मूर्खत छाते हो चले ना गाँव गाँव में बैठ जाना वहां कौन तुम्हें छात्र पूछेगा वो यही कहेगा महाराज आप बताओ हमारी गाय को पता नहीं क्या नजर लग गया दूध नहीं दे रही है झाड़ो झाड़ना तो नहीं आता करे क्या महात्मा देखा निकालो गाँव से कोई काम का ही नहीं है न झाड़ फूत आता है इसको न पुड़िया बांध रहा आता है इसको कोई तो दवा दारू कुछ तो तो कुछ धुनी लगाओ राख बनाओ राख को डालो हाथ बुखारे हेलो जुकाम है ले जो कुछ वही पुड़िया देते जा वही राख देते तो लोगों के अंदर विश्वास श्रद्धा है काम चलते रहिए पुड़िया बांध रही चाहिए अच्छी या तो दवा दर झाड़ झार फूत हो तो करना आना चाहिए सब तो, तो लोग कहेंगे महा तो बहुत अच्छे है इनको जाने नहीं दिया जाए हम वैधान सुनाओ तेरा हमको तो मतलब है क्या अच्छे से दूध देनी चाहिए दस लीटर ऐसी तेरह लीटर देने का रास्ता पता मंत्र मारो दस लीटर ऐसी तेरह लीटर दे जाए तो ठीक है मैं एक लीटर आपको मिल जाएगा फ्री में ऐसे देखा हमने लोग चाहता होता क्या है क्या करे समस्या है जैसे इसलिए शास्त्री जो कहां तो सर्वके तो चाहते हो तो गाँव में रहना रहना पड़ेगा साधुओं की किला में रहो साधुओं के बीच में रहो स्वाध्याय करते रहो तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा नहीं तो कोई ना कोई देख लेगा ना गड़बड़ करोगे तो। बात उठेगी तो इसलिए ठीक रहता है साधुओं के बीच में रहना नहीं असाध्याय करते रहो तो सारा काम चीज नहीं तो गडबड़ा जाए। जाएगा कहीं तो यहाँ पर भी गड़बड़ कर लेते के बीच में रखकर उनको तो क्या उनको तो तो भगवान ही बचाए। सर्वदा सर्वत्र जो है ना ज्ञान रहेगा उसमें कहीं भी विचार नहीं हो सकता अन्य प्रावाधिकों का तो ये संभावना है क्योंकि परिच्छन ज्ञान को लेकर चलते अनात्मिक गोच ज्ञान ये तो दे स्पष्ट क्यों उन सब के अंदर क्या है अन्य दार्शनिकों के अंदर कहते उन सभी के अंदर अनात्मित विषय का ज्ञान है अनाथ विषय का ज्ञान अनात्म तो विषय ज्ञान ही नहीं वो तो जगत की चिंतन में लगे हुए हैं जगत में कितने पदार्थ आकाश काी आत्मा, मन वगैरह वगैरह गिनते जा रहे हैं नहीं तरह संग्रह में आप देखते हैं कोई शब्द प्रकृति प्रति में लगा हुआ है कोई किस में लगा हुआ है कोई किस में लगा दिन रात उसी में रगड़ते रहता है सभी अनाथ अनात्मान को लेकर के चल रहे हैं अनाथ अनात्म ज्ञान घट ज्ञान से तो प्रत्येक तो जो अनात्म ज्ञानी है उनको जब घट ज्ञान होता है तो ज्ञान अनावरतम एवं अनावरतम एवं अनावरतम होनी चाहिए अनावरतमे अतएव अनावृत अविचारितरंतर चलता है आवर्तमें द कर चलना कभी, कभी हो कभी वो, कभी हो बोते वो, वो आवर्त होता है और अनावरत मन निरंतरम निरंतर नित्य अनावरतम यदि अव्य विचारी अनावरत आते हैं टिप्पणी का लौकिक कार्यक्रम निर्देशा अस्तित्व शा पर अगले कार्य के इसलिए आरंभ की जा रही है कोई शंका कर सकता है भैया अपने कार्य लौकिक का, है शुद्धलौकिक है है। फिर तुर है चार है इधर जैसा तुरंत सत्य वाला है उसी प्रकार पूर्व वाला तीन वो भी सत्य है को शक्ता है तो लौकिकाजी क्रमेण तेरा लौकिकाधिक्रम से आपने उसको क्या नाम रखा तुरु को विज्ञे अर्थात वो विज्ञा आ गया ना ये विज्ञा ही है अरे वी सर छोड़ देना विज्ञा तो खत्म हो जाएगा क्या लग तो तब भी रहेगा क्योंकि उपसर्ग एक कोई जरूरी नहीं है धातु को बाधे बाधता तो है कहीं कहीं पर धातुर गई है कहीं पर धातु को बाधित कर देता है कहीं धातु अनुवर्तन करता है कहीं धातु को विशेषित करता है यह है धातु को विशेषित कर रहे भी उपसर्ग तो बाधता नहीं है इधर गेत तो तब भी रहा अत यथा परमार्थ में यथा जत अवस्था में तारस गेत है इसमें भी रह गया उस गेत में और विशेषता आ गई हो सकता है वो चढ़े महाजड़ आशंका हो जाएगा ना विशेष रूपे नज्ञ कर सकता है वो गेत का जड़म आप कहते तो गेयम गेयम अतव जडम इधर विज्ञम अति विशेष जडम बहुत शंका हो सकती है उल्टा भी न तो, तो, तो, तो विशेषण जड़ भी नहीं है न तो असत्य से परमार्थ तो ये भी सत्य हो जाए दोनों ही विचार गलत है दोनों को एक जवाब से खंडन करने जा रहे हैं देखिए इसलिए भाष्यकार ने उत्तर निकाल दिया लौकिकारी नमेण ज्ञ निर्देशात लौककार को क्रमेण ज्ञत् का निर्देश किया अस्तित्व आशंका इसलिए जो है हमें आशंका होती है अजय परमार्थ तो माभूत कित्या लेकिन अस्तित्व विशिष्ट होने के बावजूद भी वे पारमार्थिक न होवे इसलिए अगली कार्य का आरंभ होती है जे आप विज्ञे ग्रया मन विज्ञे उपलम्ब त्रिशुस्मृत हे जे आप चार ही कोटि के पदार्थ है है ए ये है ब्रह्म एकमात्र आत्मा आप ये है के है जिसको आप जहला करके राग करना चाहते हैं साधन राग जो मोह जितने भी है ये सब कषाए हैं इन कषायों के पका करके हमें नष्ट कर देना है ये पाप है यानी अग्रयाता पूर्वत पहले से ही इन सबको सम्यक प्रकार ऐसी जानने योग्य है ये चार तक तेषाम अन्यत्र विज्ञया तेष्याम इनमें से ज्ञा छोड़ कर है न अन्यत्र विज्ञात विज्ञा गे कौन है उसमें भ्रम उससे भिन्न कौन है तीन हे आप्य पाक्य हे आप्य पाक्य ये तीन जो चीज है वो क्या है उपलम्भ त्रिशु स्मृत हो अवशेष तीनों में माया महत्व जो दृश्य उपलम्भत्व है, है यह विद्वानों ने माना है का शिकार हैं हे यानि च लौकिकादि जागृत सुभ्र सुषुप्ता आत्म ने असत्व ने रजवाम सर्वबद्ध हाथवयानी त्यर्थ हा। हे कौन है लौकिकादि तीन लौकिक शुद्ध लौकिक लोकोत्तर जागृत सुब्र शुषुप्ति यही हमारा हे ही पदार्थ है जब आत्म ने असत्व क्यूँकी क्यों इनको जागना चाहते हो क्योंकि आत्मा के स्वरूप वास्तव में सब नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि वो उसी प्रकार के जैसे रजवाम सर्ववद अत हाथ व्याणी इसलिए त्याज है चतुष्कोटि वर्चितम परमार्थ तत्व निय कौन है पूर्व जो चतुष्कोटि है अस्थि नास्ती अतनास्ती थी नास्त नास्ती थी इस चतुष्कोटि रहित परमार्थ तत्व ही गयी है आत्मा ब्रह्म है आप यानी आप तवानी तो त्य बाहेश तो भिक्षुणा पांडित वाले मौना साधारण आपका त्यक्त बाहेशा वाला लोकेशणा वित्तेषण पुत्रा इनको जो त्याग दिया हुआ व्यक्ति है वह व्यक्ति के द्वारा आपके कौन है उस भिक्षु के द्वारा उस वृत्त पुरुष के द्वारा आपके है श्रवण मणन निधि ध्यान पांडित्य कहते श्रवण को बाल्य कहते मनन को मौन कहते हैं निधि ध्यान को इन साधनों को ने अपनाना है प्राप्त कर लेना है और पाक कौन है पका के नष्ट करने लायक कौन चीजें हैं राग द्वेष मोहादि दोष कछायानी पक्व यानी राग द्वेश मोहादि जो दोष हैं ये कसाएं हैं इन कसाएं हमारे मुक्ति के मार्ग में प्रतिबंधक है इसे इनको पका कर नष्ट करना है सर्वानी हे यही आप्य आप वाक्य पाक इसलिए आरोग्य चारो हे यही आप और वाक्य विज्ञाया उपायत्वे उपायत्व इन सब को उपाय रूप अच्छी तरह से जानना जरूरी है मुक्ति का चारों के चारों साधने कैसे त्याज तीन और ग्राह्य त्याज दो ग्राह्यत्व दो ग्राह को सा अग्राह त्याज कोण है, है और का से वेचन करता है उपायुक्त न आपका नाम साक्षात ब्रह्म ज्ञान उपायुक्त आप पे कड़े साक्षात के साधन होने से साक्षा उपाय जितने भी है क्योंकि तो जो अज्ञात तो उसको तो त्याग नहीं कर पाओगे आपको पहले मालूम होना चाहिए ये मेरे को नुकसान देने वाला है तो आप क्या करोगे तो उसको त्याग करोगे यदि मालूम ही नहीं है तो खाते जाओगे गड़बड़ जाओगे इसी प्रकार पाक भी निवर्तनीय जो पाक है वह हमारा निवर्तनीय है हमारे घर कर निवर्तन करना है अंदर पड़े हुए अत्याच्य नहीं है कि तो निवर्तन करना है वो पहले से जमा हो चुके हैं उस जो है गंदगी को मल को कषाय को निकालना है इसलिए वो अभी निवर्तनी तो हमारा एक विज्ञा ही बन गया वो भी इसलिए हाथ अभी ही है निवर्तित तुम शक्त क्योंकि जो अज्ञात है उसका निवर्तन भी नहीं कर सकते हो यह आपको मालूम ही नहीं है आपके अंदर अज्ञान है निवर्तन क्या करोगे निवर्तन कैसे करोगे उसको स्व अज्ञान ज्ञोति इसलिए कहा अपने अंदर विद्यमान ज्ञान को जानने वाले बहुत ही कम होते हैं और इसलिए वो निवृत्त भी नहीं करवाते हैं क्योंकि पहले अपने लिया है की अपने आप को सर्टिफाई कर लिया है आप तो की मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ इसलिए क्या निश्चय हो गया है उसके अंदर विद्यमान अज्ञान उसको पता ही नहीं चलेगा उसको निवृत्त ही नहीं करवाएगा इसलिए अज्ञान आदि सब कुछ कसाय है की इनको भी जानना जरूरी है जानोगे तभी उसको निवृत्त कर सकोगे अत्य तीनों के तीनों सब विज्ञा के वास्तव में सर्वानी अग्रया तुमने प्रथम विज्ञान पहले से जान लेना पड़ेगा अगला कदम रखा है अच्छे से जान लो जब कहते हैं से सं जान लेना वहाँ क्या क्या करना पड़ेगा वहाँ क्या क्या होगा क्या नहीं होगा कैसा होगा कैसा रहना होगा क्या नीति नियम धर्म कर्म सब पहले जानना पड़ेगा ना अरे लिया सन्यास बाद दुखी होगा भाई इसमें तो भाई बड़ा मुश्किल है ब्रह्मचारी बन के रहना पड़ता है, है? बाहर में सोचने से काम चलेगा क्या तो पहले सोचना पड़ेगा ना ये तो पहले ही सोचना है सन्यास लेने के बाद सोचने से कोई फायदा नहीं अब तो गए इधर किन्हींधर किने हो जाओगे नहीं तो गड़बड़ कर तो नागे इसलिए जो है पहले से जानना जैसा वस यहाँ पर भी ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयास कर रहे हैं उसे पहले से हमें अच्छे से जानना पड़ेगा यहाँतव्य क्या है निवर्तनी क्या है आप के कौन है ये कौन है इसको जानोगे नहीं तो भटक जाओगे सांसारिक पदार्थों तो में लग जाओगे अविज्ञ अत पदार्थों में सबको ग्रहण करने लग जाओगे गड़बड़ होगा इसलिए कहते हैं सबको पहले से ही आपको जानना पड़ेगा तेराम हे आदि नाम विज्ञयात आद परमार सत्यम इसे विज्ञान भिन्न जो हे आदि अन्य विज्ञयात परमार सत्यम विज्ञ ब्रह्म एकम वर्जिता इन चारों में से विज्ञा चार प्रकार के विज्ञाओ में से एक परमाणु सत्य वाला विज्ञा कौन है ब्रह्म एक मेव है इसे छोड़कर बाकी कोई भी परमाणु सत्य वाला नहीं उपलम्बन उपलम्बो अविद्या कल्पना मात्रम ये निश्चय कर लो बाकी सब अविद्या की कल्पना मात्र है माया है वास्तव में हे, हे आप्य पाक्य शो त्रिशोपिस्म ऐसा हे आप्य पाक्य इन तीनों में भी ब्रह्म विद भी स्मृत किम माया मित्र स्मृतम न परमाणाम इन तीनों में परमाशत वे लोग कोई भी नहीं मानते हैं है प्रकृत्या आकाशवे सर्वे धर्म अनादय वित नहीं दाना तेजा क्वचन किंचन आकाश प्रकृत्या आकाशवेया सर्वे धर्मा। इस जितने भी जीव जो अन्य दार्शनिक लोग का पैदा हो है अनेक जीव अने है अनेक जीव पैदा हुए हैं सर्वे धर्म अनादय कारण रहता अनुत्पन्ना आकाशवत स्वभाव से ही नित्य प्रकृत्यादे स्वभाव से ही समस्त जीव कारण रहित होने ग्राते है नित्य है कैसे जैसे तुम लोगों का आकाश है ऐसे वही लंकों को बोलना पड़ेगा सबको बोलना जैसे आप लोग कारण रहित तो आकाश को नित्य मानते हो सर्वे धर्म सर्वे जीवात्मा क्या प्रकृत्या स्वभाव कारण रही तत्वाद्या तो विद्यते नहीं नारात्म तेजा क्वचन किंचन कहीं भी किसी भी प्रकार का भी भेद इनमें कहीं विभिन्न जीवों में हो नहीं सकता नहीं विद्यते का में नाणात्व नहीं है आपात तो भेद प्रतीत हो रहा है औपारिक भेद को लेकर आप नारात्व के व्यवहार भले कर लेते हो वास्तव में इनके निर्णात्व है नहीं भाष्यकार करते परमार प्रकृति हमने स्वभावद आकाशवध आकाश तुल्य प्रकृति मे स्वभाव से ही है वो स्वरूप से ही स्वभावी स्वरूप थाने की आगरी का स्व उस समझना स्वभाव का स्वरूप से ही आकाशवध आकाश तुल्य सूक्ष्म निरंजन सर्वदत्त ही तुल्यता क्या लेक्ष्म निरंजनता निर्लपता और सर्वदत्त इत्यादियों के साधन मदा सर्वे धर्म आत्मनो जवाबता है ये या, ऐसा किस तरह जानना चाहिए अतव अनाद नित्या आदि अनादि तो का मतलब है, काल का तो नहीं जाना अनादि का चला रहे हैं तो काल नहीं आदितम कारणतम, न आदित्य अनादि अगर कारण रही तो मित्र था कारणा भागात नित्यम मित्र इसलिए अनादि कर्क रहे नित्या यहाँ पर जो अनादित्व जो कहा जा रहा है वो कारत अना नहीं है कारणाभावत्व अनायित्व ये यहाँ पर बहुवचन कृत भेद आशंका निराकुरहा दिया तो बहुवचन प्रयोग कर दिया तो आप भी मान रहे हैं बहुत जीवात्मा है कहते तो नहीं नहीं नहीं बहुवचन का निराकरण कर स्वयं तो क्वचन किंचन यहाँ क्वचन बोल दिया न क्वचन किंचन मैंने किंचित अत्र न किस दिन जीवन का भी परस्पर भेद कभी नहीं हो सकता